संक्षिप्त महाभारत वन पर्व तीनों गुणों का स्वरूप तथा ब्रह्म साक्षात्कार के उपाय मार्कंडे जी कहते हैं इसके पश्चात कौशिक ब्राह्मण ने धर्म व्यास से कहा अब मैं सत्य रज तम इन तीनों गुणों का स्वरूप जानना चाहता हूँ मुझसे इनका यथावत वर्णन करो धर्म व्यास बोला अच्छा अब मैं तीनों गुणों का पृथक पृथक स्वरूप बताता हूँ सुनो तिनों गुणों में जो तमोगुण है वह मोह उपजाने वाला है रजोगुण कर्मों में प्रवृत्त करने वाला है परंतु सत्वगुण विशेष ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला है इसलिए वह सबसे उत्तम माना गया है जिसमें अज्ञान अधिक है जो मोहग्रस्त और अचेतन होकर दिन रात नींद लेता रहता है जिसके इंद्रिया वश में नहीं है जो अविवेकी क्रोधी और आलसी है ऐसे मनुष्य को तमोगुणी समझना चाहिए जो प्रवृत्ति की ही बात करने वाला और विचारशील है दूसरों के दोष नहीं देखता सदा कोई न कोई काम करना चाहता है जिसमें विनय का अभाव और अभिमान की अधिकता है उसको रजोगुणी समझो जिसके भीतर प्रकाश ज्ञान अधिक है जो धीर और निष्क्रिय है दूसरों के दोष न देखने वाला और जितेंद्रीय है तथा तो जिसने क्रोध का त्याग किया कर दिया है वह सात्विक पुरुष है मनुष्य को चाहिए कि हल्का भोजन करे और अंतकरण को शुद्ध रखे रात के पहले और पिछले पहले पहर में सदा अपना मन आत्मचिंतन में लगावे इस प्रकार जो सदा अपने हृदय में आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करता है वह प्रज्वलित दीपक की भांति अपने मन प्रदीप से निराकार आत्मा का दर्शन बोध प्राप्त करके मुक्त हो जाता है सब तरह के उपायों से क्रोध और लोभ की प्रवृत्तियों को दबाया जा दबाना चाहिए संसार में यही तप है और यही भवसागर से पार उतारने वाला सेतु है तप को क्रोध से धर्म को द्वेष से विद्या को मान अपमान से और अपने को प्रमाद से बचाना चाहिए क्रूरता का अभाव दया सबसे बड़ा धर्म है क्षमा सबसे प्रधान बल है सत्य ही सबसे उत्तम व्रत है और आत्मा का ज्ञान ही सबसे उत्तम ज्ञान है सत्य बोलना सदा कल्याणकारी है सत्य में ही ज्ञान की स्थिति है जिससे प्राणियों का अत्यंत कल्याण हो वही सबसे बढ़कर सत्य माना गया है जिसके कर्म कामनाओं से बंधे हुए नहीं होते जिसने अपना सब कुछ त्याग की अग्नि में हवन कर दिया है वही बुद्धिमान है और वही त्यागी है किसी प्राणी की हिंसा न करे सब में मित्र भाव रखते हुए विचरे यह दुर्लभ मनुष्य जीवन पाकर किसी से वैध न करे कुछ भी संग्रह न रखना सभी दशाओं में संतुष्ट रहना कामना और लोलुपता को त्याग देना यही सबसे उत्तम ज्ञान है और यही आत्मज्ञान का साधन है सब प्रकार के संग्रह का त्याग कर प्रलोक और यहलोक के भोगों की ओर से सुदृढ़ वैराग्य धारण कर बुद्ध के द्वारा मन और इंद्रियों का संयम करे जो जितेंद्रिय है जिसका मन पर अधिकार हो गया है और जो अजित पद को जीतने की इच्छा करता है नित्य तपस्या में लगे रहने वाले उस मुनि को आसक्ति पैदा करने वाले भोगों से अलग अनासक्त रहना चाहिए जहां गुण भी अगुण हो जाते हैं जो विषयों के आसक्ति से रहित हैं जो एकमात्र नित्य सिद्ध स्वरूप हैं तथा जिसकी प्राप्ति में अज्ञान के सिवा और कोई व्यवधान नहीं है जो अज्ञान दूर होने पर अपने से अभिन्न रूप में प्रकाशित होता है वही ब्रह्म का पद है वही असीम आनंद है जो मनुष्य सुख और दुःख दोनों की इच्छा त्याग देता है तथा जो अत्यंत आशक्त आसक्तिशून्य हो जाता है वही ब्रह्म को प्राप्त होता है दिप प्रवर इस प्रकार इस विषय को मैंने जैसा सुना और जाना है सो सब आपको सुना दिया